रास्टी शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के, कें रिये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित, प्रस्तत है कक्षा दो के छात्रों के लिए कारेक्रम, कबूतर और मुर्गा। कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू कुकड़ू कू जी कुकड़ू कू कुकड़ू कू के बांग लगाता रोज सुबह उठकर चिल्लाता बच्चों जानते हो कौन है जो सुबह ही सुबह कुकड़ू कू करके बांग लगाता है हां मुर्गा जानते हो ये कहां से आया नहीं मालूम तो सुनो बहुत पहले की बात है दुनिया बनी पेड़ पहाड़ और नदियां बनी जीव जंतु बने पशु पक्षी बने और आदमी बने सबके रहने के लिए अलग-अलग लोग बने उस समय मुर्गा जहां रहता था उस जगहें का नाम था पक्षी लोग उस पक्षी लोग में बहुत तरह के पक्षी रहते थे कव्वा गोरैया कोयल तोता चील मुर्गा कबूतर भी वहीं रहते थे सारे पक्षी तो करते थे काम मगर मुर्गा और कबूतर चालाक थे कुछ काम नहीं करते सारा दिन मटरगश्ती किया करते एक दिन एक बूढ़े पक्षी ने मुर्गे और कबूतर से कहा काम नहीं कुछ करते हो बस सारा दिन चुगते हो मत हम सब का नाम डुबाओ मेहनत करके खाना खाओ आदत नहीं बदल सकते तो दूर यहां से तुम हो जाओ जाओ जाओ मैं नहीं करता कुछ काम-वाम भाई कबूतर तुम सारे दिन गुटरगूं गुटरगूं करते फिरते हो ना काम ना धाम सारे दिन मटरगश्ती करते हो बूढ़े पक्षी की बात सुनकर कबूतर ने पहले तो लाल लाल आंखों से बूढ़े पक्षी की ओर देखा फिर गर्दन फुलाकर चल दिया और पास में खड़ी कबूतरी के साथ नाचने लगा चिक को बहुत बुरा लगा उसने अगले दिन सारी बात पक्षियों की पंचायत में जाकर कही पंचायत में विचार हुआ पंचायत का हुआ फैसला दोनों को ठिककारा मुर्गा और कबूतर मुलजिम दोनों को फटकारा पक्षी लोक छोड़ कर अब तुम और कहीं भी जाओ कामचोर हो अरे निकम्मों दर दर ठोकर खाओ पंचायत के फैसले के बाद मुर्गा और कबूतर मू लटकाए पक्षी लोग छोड़कर चल दिये और घूमते घूमते एक दूसरे लोग में पहुंचे अब वे मनुश्य लोग में पहुंच गए थे और और जो देना चाहिए हां मेरे बाद के काम की जैसे ही वो मनुष्य लोक में घुसे उन्हें एक चौधराइन मिली चौधराइन ने देखा कि दो पक्षी बड़ी शान से मटरगश्ती करते हुए चले आ रहे हैं चौधराइन ने कहा अरे क्यों भाई तुम लोग कौन हो और यहां कैसे आए यह तो मनुष्यों का लोक है तुम तो मनुष्य नहीं हो गुटरगूं ए चोधरैन मेरा नाम कबूतर है और मेरे साथी का मुर्गा गुटरगूं हमें हमारे साथियों ने पक्षी लोक से निकाल दिया है गुटरगूं क्यों के हम काम नहीं करते थे सारे दिन मस्ती से घूमते थे गुटगु आए अरे तो तुम यहां क्यों आए हो यहां तो हर आदमी काम करके रोटी खाता है काम काम काम जहां देखो काम काम हम नहीं करते काम नहीं करते अरे मूर्ख यहां लोगों को तुम्हारी इस आदत का पता लग गया तो यहां के लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे जब हल से मार डालेंगे चत्रायन की बात सुनकर मुर्गा और कबूतर बहुत डर गए सोचने लगे कि पक्षी लोग मैं काम नहीं करते थे तो उन्होंने हमें निकाल दिया यहां काम नहीं करेंगे तो चौधराइन कहती है लोग मार कर खा जाएंगे चौधराइन की बात से डर कर मुर्गा और कबूतर दोनों जंगलों में भाग गए वे आदमी से छिप छिप कर जंगलों में पर्सों भटकते रहे खाने को तो कुछ था नहीं जब मुर्गे को भूख लगती तो वैं मिट्� कीचर से छोटे छोटे कीड़े बिनकर खा लेता और इसी तरह कबूतर भी कुछ ना कुछ ढूनकर पेट भरता जब दोनों कीड़े और कंकर खा खा कर परेशान हो गए तो रोते रोते वो फिर चौधरायन के पास पहुंचे आय क्यों भाई आज क्यों रो रहे हो अ <स्थाथ> हमें सहारा दीजिए दया धरम कुछ कीजिए गुटगु मेहनत कर दिखलाएंगे तब हम रोटी खाएंगे अच्छा अच्छा पहले यह तो बताओ कि क्या-क्या काम करोगे चौधरी जी मैं रोज सुबह अंधेरे में ही बांग देकर दुनिया के लोगों को जगाता रहूंगा सर्दी गर्मी या बर्सात कोई भी मोसम हो मैं बांग जरूर दूंगा ओओ उठकर बांग लगाऊंगा सोते लोग जगाऊंगा ओओ <laughs> बस एक ही काम इतने से काम के लिए तुम्हें कौन सहारा देगा कुछ और काम बताओ ओ, ओ, ओ, ओ, तो छोड़ राजन मेरी मुर्गी रोज एक अंडा देती रहेगी वो अंडा आप खाने के काम में ला सकती हैं हम तो सुनो हम तुम्हारे लिए एक बाड़ा बनवाए देते हैं उसमें रहना ओ, ओ, तो क्या हम बाड़े में कैद रहेंगे अरे भाई खुले में अंडे दोगे तो कोई भी उसे तोड़ देगा बच्चे गेम समझकर खेलने लगेंगे बाड़े में बंद रहने से अंडे टूटेंगे नहीं तो मुर्गी का काम होगा अंडे देना और हां भाई कबूतर अब तुम बोलो तुम क्या काम करोगे गुटरग गुटरग गुटरग चौधरी जी मैं आसमान में उड़ान मारकर ठिकानों को पहचान लेता हूं हम्म गुटगु हम्म इसका क्या मतलब गुटगु मैं चाहे चार दिन तक आसमान में उड़ता रहूं पर लौटकर वहीं आऊंगा जहां मुझे मेरा दाना चुगाने वाला मिलेगा गुटगु आज सुन अगर पड़ोसी तुम्हें लालच देकर लुभाएं और अपने पास बुलाएं गुटरगू गुटरगू गुटरगू मैं लालची नहीं हूं जी एक का ही होकर रहता हूं जिस जगह को अपना ठिकाना बना लेता हूं उसे कभी नहीं छोड़ता गुटरगू गुटरगू hmm. हम तुम्हें चुगने को दाना दें तो तो तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे कभी नहीं गुटरगू गुटरगू हमेशा आपका बस आपका होकर रहूंगा गुटगु यह अच्छी बात है कि तुम एक के ही होकर रहते हो दाना चुगो खूब रो और अपने पंखों की हवा हम लोगों को खिलाते रहो गुटगु गुटगु सो तो होगा ही तो ठीक है आज से तुम हमारे साथी हो गए तुम्हें खाना क्या पसंद है मुझे मोटा अनाज बहुत पसंद है जैसे ज्वार बाजरा सरसों मक्का या गेहूं और मुर्गे तुम्हें मैं तो बड़ा सीधा हो गया हूं अब आप चाहे अपनी झूठन फेंक दे चाहे गेहूं बाजरा खिला दे कुछ ना हो तो मैं घूरे पर पड़े कूड़े करकट में से ही अपना भोजन खोज लूंगा तो हमारे लोक में चैन से रहो और मस्त होकर नाचो गाओ अब तुम्हें यहां डरने की कोई बात नहीं आज से तुम हमारे साथ ही हुए कुकुडू कुम भै कुकुडू कुम कुकुडू कुम जी कुकुडू कुम कुकड़ू-कू की बांग लगाता रोज सुबह उठकर चिल्लाता यह कार्यक्रम रेडियो प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए